पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस कुंडलनी शक्ति पाठकों को सुषुमना नाड़ी की महत्ता उसके भीतर तीन शक्तिशाली नालियों के केंद्रों के वर्णन कर देने से प्रकट हो गई होगी वास्तव में ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां वर्तमान हैं उन सबको ईश्वर ने शरीर रूपी पिंड के इस भाग में एकत्रित कर दी है किंतु सुषुमना नाड़ी का मुख्य त्रिकोण योली मंडल के मध्य स्थान पर जहाँ से यह मेरुदंड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है साधारण अवस्था में बंद रहता है इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राण शक्ति केवल इड़ा और पिंगला द्वारा जो इस त्रिकोण मंडल के वाम और दक्षिण भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है सारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती है इसी त्रिकोण मंडल में एक अति सूक्ष्म विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाली लिपटी हुई पड़ी है इसका दृष्टांत एक ऐसे सरपणी से दे सकते हैं जो साढ़े तीन लपेट खाए हुए अपनी पूछ को मुख में दबाए शंखाकार होकर सो रही हो इसी को कुंडलनी शक्ति कहते हैं यह नाली बिना प्रयोग के सुप्त जैसी पड़ी रहती है इसका शरीर संबंधी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता इस कारण पाश्चात्य शरीर शास्त्र के विद्वान साइकोलॉजिस्ट अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके किंतु प्राचीन यूनान रोम आदि देशों के तत्वेता जहां भारतवर्ष से सारी विद्याओं का प्रकाश फैला था इससे परिचित थे अपलाथून प्लेटो तथा पिथागोरस जैसे आत्मदर्शी विद्वानों के लेखों में इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभी के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है जो मस्तिष्क की प्रभुता अर्थात बुद्धि के प्रकाश को उज्ज्वल कर देती है और जिससे मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना यह नाड़ी यदि किसी प्रकार से अपने लपेटे को खोलकर सीधी हो जाए और इसका मुख सुमना नाड़ी के भीतर चला जाए तो इसको कुंडलनी का जागृत होना कहेंगे जिस प्रकार सुसज्जित कमरे में बिजली की तार नाना वर्ण के ग्लोब झाड़ फानूस तथा बिजली के यंत्र पंखे आदि लगे हों तो बिजली के बटन स्विच दबाने से ये सब क्रमशः प्रकाश देने लग देने तथा अपना अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं इसी प्रकार जब इस कुंडलनी रूपी बटन स्विच के दबने से विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करेंट सुषमान रूपी तार में पहुँचता है तब क्रमशः सारे चक्रों और नाड़ियों को प्रकाशित कर देता है जिस जिस चक्र पर यह कुंडलने शक्ति पहुंच जाती है वह अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है जब यह आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है तब सम्प्रज्ञात और जब सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती है तब सारी वृत्तियों का निरोध होकर असंप्रज्ञात समाधि के वास्तविक रूप में योग्यता प्राप्त होती है इस अवस्था में मनुष्य के सारे संसार का ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त हो सकता है कुंडलनी शक्ति के सुषमना के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते हैं उनका प्रकट करना वर्जित है किंतु हम कुंडलनी जागृत करने के कुछ उपाय तथा साधकों के लाभार्थ कुछ चेतावनियां दे देना आवश्यक समझते हैं